श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ इकतीस छः नवंबर अठारह सौ पचासी श्री काली पूजा शरद ऋतु की अमावस्या है रात के आठ बजे होंगे उसी ऊपर वाले कमरे में पूजा का सारा प्रबंध किया गया है अनेक प्रकार के पुष्प चंदन बिल्वपत्र जवा पुष्प खीर तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भक्तगण ले आए हैं श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं चारों ओर से भक्त मंडली घेरे हुए बैठी है शरद राम गिरीश चुन्नीलाल मास्टर राखाल निरंजन छोटे नरेंद्र बिहारी आदि बहुत से भक्त हैं श्री रामकृष्ण ने कहा धूना ले आओ कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण ने जगन माता को सब कुछ निवेदित कर दिया मास्टर पास बैठे हुए हैं मास्टर की ओर देख कर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं सब लोग थोड़ी देर ध्यान करो भक्तगण ध्यान करने लगे पहले गिरीश ने श्री कृष्ण के श्रीचरणों में माला चढ़ाई फिर मास्टर ने गंध पुष्प चढ़ाए तत्पश्चात राखाल ने फिर राम ने इसी तरह सब भक्त श्रीचरणों में पुष्प दल चढ़ाने लगे श्रीचरणों के फूल श्री चरणों में फूल चढ़ाकर निरंजन ब्रह्ममयी कहकर भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे भक्तगण जय माँ जय माँ कह रहे हैं देखते ही देखते श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए भक्तों की आंखों के सामने ही श्री रामकृष्ण में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया उन लोगों ने उनके मुख्यमंडल पर दैवी ज्योति का अवलोकन किया उनके दोनों हाथ इस प्रकार उठे हुए थे जैसे कि वे भक्तों को वरदान तथा अभयदान दे रहे हों उनका शरीर निश्चल है बाह्य संसार का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं वे उत्तर की ओर मुँह किए हुए बैठे हैं क्या इनके भीतर साक्षात जगन आविर्भूत हुई हैं सभी अबाको एक तक दृष्टि से इस अद्भुत बराभेदाय जगन माता की जीवंत मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं भक्तगण स्तुति पाठ कर रहे हैं पहले एक भक्त गाता है उसके पीछे सब एक ही स्वर में उसी पद की आवृत्ति करते हैं गिरीश गा रहे हैं भावार्थ देवताओं के बीच वह कौन रमड़ी चमक रही है जिसके घने काले केश मेघ श्रेणी के समान जान पड़ते हैं वह कौन है जिसके रक्तोत्पल युग शिव की छाती पर विराजमान है वह कौन है जिसके नखों में रजनीकर का वास है और जिसके पैरों की दीप्ति सूर्य को भी मात कर रही है वह कौन है जिसके मुख पर मधुर हास्य शोभायमान है और जिसका विकट अट्टहास रह रहकर दसों दिशाओं को गुंजा दे रहा है उन्होंने फिर गाया गाना दीन तारिणी दुरित हारिणी सत्व रजस्तम गुण त्रिगुण धारिणी सृजन पालन निधन कारिणी सगुण निर्गुण सर्वस्वरूपिणी बिहारी गा रहे हैं भावार्थ ऐ श्यामा शवारूढ़ा माँ सुनो मैं तुम्हारे पास अपने हृदय की आंतरिक कामना व्यक्त करता हूँ जब मेरी अंतिम सांस इस देह को छोड़ चलेगी तब ऐसी वे तुम मेरे हृदय में प्रकाशित होना उस समय माँ मैं मन मन वन वन घूम सुंदर जवा कुसुम चुन कर ले आऊंगा और उसमें भक्ति चंदन मिलाकर तुम्हारे श्री चरणों में पुष्पांजलि दूंगा भक्तों के साथ मड़ी गा रहे हैं भावार्थ ओ माँ सब कुछ तुम्हारी ही इच्छा से होता है ऐ तारा तुम इच्छा मई हो तुम अपने कर्म आप ही करती हो पर लोग बोलते हैं मैं करता हूँ माँ तुम हाथी को कीचड़ में फंसा देती हो पंगु को गिरी लंघ में समर्थ कर देती हो किसी को तुम इंद्रत्व पद दे देती हो तो किसी को अधोगामी बना देती हो अम्बे मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो मैं गृह हूँ तुम गृहिणी हो मैं रथ हूँ तुम रथी हो माँ तुम मुझे जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ पुनः अ माँ तुम्हारी करुणा से सभी कुछ संभव हो सकता है अरंग्य पर्वत के समान विघ्न बाधा भी तुम्हारी कृपा से दूर हो जाती है तुम मंगल निधान हो तुम सभी का मंगल करती हो सभी को सुख और शांति प्रदान करती हो तो फिर माँ अपने फलाफल की चिंता करके मैं ही क्यों ही क्यों व्यर्थ जला जा रहा हूँ पुनः ओ माँ आनंदमयी मुझे निरानंद न कर देना पुनः निबिड़ अंधकार में अय माँ तेरी अरूप राशि चमक उठती है श्री राम कृष्ण अब प्रकृतिस्थ हो गए हैं उन्होंने इस गीत को गाने को कहा अय श्यामा सुधा तरंगिणी नहीं मालूम तुम कब किस रंग में रहती हो इस गाने के समाप्त होने पर श्री कृष्ण शिव के साथ सदा ही रंग में रंगी हुई तुम आनंद में मग्न हो इस गीत को गाने के लिए आदेश कर रहे हैं भक्तों के आनंद के लिए श्री राम कृष्ण कुछ खीर अपने मुख में लगा रहे हैं परंतु उसी समय भाव में विभोर हो बिल्कुल बाह्य संज्ञा शून्य हो गए कुछ देर बाद भक्तगण श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके प्रसाद लेकर बैठक खाने में चले गए सब एक साथ आनंद पूर्वक प्रसाद पाने लगे रात के नौ बजे का समय होगा श्री कृष्ण ने कहला भेजा रात हो गई है सुरेंद्र के यहाँ आज काली पूजा है तुम लोगों का न्योता है तुम लोग जाओ भक्तगण आनंद करते हुए शिमला में सुरेंद्र के यहाँ पहुंचे सुरेंद्र ने आदरपूर्वक उन्हें ऊपर वाले बैठक खाने में ले जाकर बैठाया घर में उत्सव है सब लोग गीत और वाद्य के द्वारा आनंद मना रहे हैं सुरेंद्र के यहाँ से प्रसाद पाकर लौटते हुए भक्तों को आधी रात से अधिक हो गई